आप सुन रहे स्वागत है और मुंबई से हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे इस सिंगिंग कंपटीशन में और अच्छा लगता है जब हम लोग सिंगिंग कंपटीशन में अपने विद्यार्थियों को कुछ, कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है तो हमारे इस तरंग कॉम्पिटिशन में अलग अलग लोग जुड़ने वाले हैं तो अभी मेरे पास विधभरी विनय जिनसे हम बात करेंगे तो वीत भरी विनय बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में जी जी हाँ थैंक यू सो मच सर विनय बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में अभी ऑडिशन हो रहा है तो एक हाथ जो गीत आपको बहुत अच्छा लगता हो उसको परफॉर्म कीजिए जो तरे नाम निरभ कर में मर जा हो नील कर में मर जा न नदा में कमा निरभ कर में मर जा मुख तेरा वे खिचते चने शर्म आए रब भी बड़ा चेतन आप अप तोड़ा है निफुल ज अग तेरा कदज दुखावा निर बुखर में मर जावा हो नीलकर में मर जावा है निर बुखर में मर जा ओ, You, आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओके विनय बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और कब से गाना का प्रैक्टिस कर रहे हैं या थोड़ा सा अपना सिंगिंग के साथ का जुड़ाव बताइए कब से आप इस फील्ड में है जी सर मैं बेसिकली uh, तो आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी गांव में जैसे कि कॉलेजेस सोचे थे स्कूल होते थे तो वहाँ पे मैं गाना गाता था पार्टिसिपेट करता था फिर वहाँ से कुछ लोग मुझे मिले जो मुझे गाइडेंस के रूप में मिले मुझे बोले कि आप अच्छा गाते हैं आप अच्छा कर सकते हैं कुछ सीखिए संगीत की जो है शिक्षा लीजिए तो मेरे बाजू में ही समझो लखनऊ बाजू में ही है तो वहाँ पे मैंने भारतखंड यूनिवर्सिटी है म्यूजिक उस की तो वहाँ से मैंने शिक्षा ली संगीत की चार साल वहाँ सीखा मैं फिर उसके बाद में परफॉर्म करते करते शोज रिकॉर्डिंग करते करते मैं मुंबई आया तो मुंबई में जयपुर घराना ज्वाइन किया जयपुर घराने से मैंने तालीम ली मेरे उस्ताद का नाम श्री राकेश पंडित जी है और तो उनसे मैंने तालीम ली और गाना स्टार्ट किया चलिए विनय बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका जुड़ना हुआ और अपने बारे में भी बताया बहुत अच्छा लगा मैं थैंक यू सो मच विद भरी विनय को भी हमने सुना अगर इनकी आवाज आपको अच्छी लगी हो विनय की तो जरूर विद भरी विनय लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रिडम सुनते रहो नमस्कार आप 90.4 इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है और हमारे साथ अलग अलग विद्यार्थी जो है अलग अलग जगह से जुड़ रहा है और अपनी ऑडिशन दे रहा है ओपन राउंड में तो आप सभी की तरफ से प्रकाश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है और उन्ही से जानेंगे उनके बारे में प्रकाश पांडे आप अपने बारे में बताइए जी सर मेरा नाम प्रकाश पांडे है मैं वैसे सपना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ सर मैं मुंबई में यही रहता हूं अंधेरी में हाँ पांडे जी क्या करते हैं आप सर मैं वैसे बेसिकली सिंगर बनना चाहता हूं सर मेरा म्यूजिक पे बहुत इंटरेस्ट है सर मैंने कुछ जगह थोड़ा बहुत सीखा भी है लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाया क्या की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है फैमिली प्रॉब्लम से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से मैं तो सर सिंगर बनना चाहता हूँ <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आप सिंगर बनना चाहते हैं और आज आपका ओपन ग्राउंड में ऑडिशन भी हो रहा है तो एक मुखड़ा एक अंतरा जो आपका पसंदीदा गाना हो जिसपे आपकी पकड़ हो उसे जरूर सुनाइए हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम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 ओके okay, पांडे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और ओपन राउंड में जो भी आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज करके वोट करें चौरानवे चौदह इस नंबर पर पांडे लिख के भेज दीजिए चौरानबे इस नंबर पर चलिए पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस ऑडिशन में आने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए अर्पित मागो स्वागत है आपका तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और आपको एक मुकड़ा एक अंतरा अच्छी तरह से परफॉर्म करना है ओपन राउंड चल रहा है और सभी ऑडियंस आपको सुनेंगे रेडियो के माध्यम से डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन है तरंग जिसका नाम है के धागे तेरी उंगली से कोई तोह तोह लागे किस तरह हिर हाय सुज ओके okay, अर्पित बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं ओपन राउंड को तरंग इस कार्यक्रम का डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं तो अर्पित की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए अर्पित नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरापन्रा, चौरापन्रा इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडी मधुमन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग सुनते रहो मस्कर नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस ओपन राउंड में ऑडिशन के रूप में हमें सुना रहे हैं तो हम उन्हें सुनकर उनकी आवाज़ को तबजु जरूर देंगे और मैं चाहूंगा कि आप जो भी आवाज सुन रहे हैं वो अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज करना ना भूले आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग सुनते रहो मुस्कर रहो तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस सुना रहे हैं नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुजमान नाइन पॉइंट फोर एफ तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अलग अलग लोग हमारे बीच में इस कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं और अपने अपने ऑडिशन दे रहे हैं ओपन राउंड आप सुन रहे हैं तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं देव ज्योति जो हमारे बीच में परफॉर्म करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है जी मैं कोलकाता से हूं, बिलोंग करता हूं। तो मुंबई में हुआ दो साल हुआ हैं और मैंने गाना सीखा है सोलह साल हो गया मैं आ, क्लासिकल सीखा हूँ और आ, इसी को लेकर ही रह, रहता हूँ गाने लेकर ही बस इसी से चलता है मेरा <laughs> जो ती विश्वास सुनाइए आप अपना एक परफॉर्मेंस hmm.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 हो जब सहमे में से तुझे याद किया दिल संभल जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना वो दही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी गुनगुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स जो इस वक्त डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग को सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा आप अभी सुन रहे थे दिव्य ज्योति बिस्वास को और उनकी आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर दिव्य ज्योति विश्वास लिखकर सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सो तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास शुक्रिया आपका थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर तरंग सुनते रहो मस्कराते रहो नमस्कार आप 4, आप सुन रहे हैं 90.4 डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ अभी चेतन जी जुड़े हुए है, हम बात करेंगे, स्वागत है सिंगिंग में। आ, चेतन फेफर, और मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और अभी करंट मुंबई में रह रहा हूँ दो साल से म्यूजिक में करियर स्टार्ट है मेरा और मैं प्रोग्रामिंग वगैरह भी करता हूँ चेतन okay. मुझे बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया मैं सिविल इंजीनियर हूँ उसके बाद मैंने अपने पापा का बिजनेस भी संभाला फाइव टू सिक्स मंथ्स। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मुंबई ही जाना है और मैंने यहाँ के साउंड इंजीनियरिंग किया और एक साल स्टूडियो में काम किया दो बॉलीवुड के मूवीज में भी एज असिस्टेंट वर्क किया है साला और ग्रेट ग्रैंड मस्ती और फिर मैं लाइव शोज करने लगा, वगैरह गाने लगा और इंडस्ट्री में अभी वगैरह गाता चालू है बताया की कि किस तरह से आपका सिंगिंग लाइन में आना हुआ अब हम लोग तरंग इस कार्यक्रम में आपका ओपन <laughs> ग्राउंड में ऑडिशन कर रहे चेतन आप एक गाना सुनाइये एक मुकड़ा एक अंतरा uh, जो आदा किया वो निभाना पड़ेगा हाँ। एक मुकड़ा कैन आई यूज एनी इंस्ट्रूमेंट इन यूज यू डॉ किया वो पड़ेगा। रो के जमाना चाहे के खुदाए तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया वो पड़ेगा निभाना पड़ेगा तरस तीन निगाह ने आवाज दी है मुहाबकी आवाज दी है आ जान हया जान अदा छोड़ो शर्माना तुमको आना पड़ेगा जो आदा किया वो निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा थैंक यू ओके चेतन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ आपकी आवाज सबको पसंद आए और जिन लोगों को आपकी आवाज़ पसंद आ रहा है मैं चाहूंगा कि वो अपना मोबाइल फोन उठाए और चेतन फेफर लिख के बेच दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप चलिए चेतन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ तरंग कार्यक्रम में डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जुड़ने के साथ मच नमस्कार आप सुन रहे रेडिमो वन नाइनटी पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है ओपन राउंड में हमारे विद्यार्थी और हमारे जो सिंगिंग के फैन हैं वो सभी बीच बीच में आ रहे हैं अपनी आवाज के जरिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं तो अभी हमारे साथ रुखसार है जो अब हमारे बीच में परफॉर्म करने के लिए आई है तरंग डिजिटल कॉम्पिटिशन में तो रुखसार आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताएं जी मैं एक सिंगर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी मैं टी बीएमएम कर रही हूँ और मैं हिंदी इंग्लिश और कभी कभी मराठी गाने भी गा देती हूँ अच्छा हाँ तो आपको कौन सा सुनना अच्छा लगेगा अभी आप हिंदी ही सुनाइए क्योंकि सभी लोग हिंदी सुना रहे हैं तो रुख सर हम अभी आपका तरंग इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए एक जो मुकड़ा एंड अंतरा जो आपका बहुत पसंदीदा है वो हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाए कुछ पा कर खोना है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो आना जाना है दो पर के जीवन से एक उम्र चुरा है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजू के रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है थैंक यू ओके ने सुना को और बहुत ही प्यारा सा गीत उन्होंने सुनाया है और आशा करता हूँ तो आप क्या करना है आपको पता है अपना मोबाइल उठाइए और लिख के बेच दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है नमस्कार आप सुन रहे रेडमुदन नाइन पॉइंट फोर एफ तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड हम सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक आवाज़ आप तक पहुंच रही है और मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छी तरह से ध्यान से सुन रहे हैं और जो आवाज़ आपको पसंद आया हो तो उसके नाम के साथ आपको मैसेज करना है जी हाँ चलिए अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है रोमी मुखर्जी रोमी मुखर्जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सब परिचय जरूर दें जी मेरा नाम है रोमी मुखर्जी सभी दर्शकों को आ, मेरा हार्दिक प्रणाम और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सिलिगुरी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और पिछले दो साल से मैं मुंबई में हूँ और मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ रोमी मुखर्जी आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? इस फील्ड में एक्चुअली बचपन से ही मुझे शौक था और मेरे घर पे मोस्टली सब लोग इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं प्रोफेशनली तो नहीं लेकिन हाँ रुचि रखते हैं म्यूजिक में तो बचपन से ही मैंने सीखा है और हमेशा से मेरा मन था कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है जी बहुत अच्छा लग रहा है, है आप आ, हमारे साथ हो रही हैं और हमारे सभी श्रोता भी इस बात को सुनकर खुश हो रहे होंगे की बहुत ही अच्छा है जब हम लोग अच्छी अच्छी आवाजें सुनते हैं और इनका स, अभी ऑडिशन में आपको एक गीत सुनाना है एक मुकुड़ा एक अंतरा जो आपका पसंदीदा हो हमारे सभी लिसनर्स जो अभी सुन रहे हैं ओपन राउंड को उनके लिए सुनाइए जरूर ओके र सोनारे सोनारे सोन रे दूंगी जान जुदाम होनारे मैंने तुझे जरा देर तीर माना हो सूर कफाम होनारे मैन तुझे जरा देर में जाना हो वक सूर कफाम तू ओ ओ मेरे सोना सोना सोना रे रे सोना। मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के उल खा के मेरा साया तेरे तंशील लिपट जाएगा तुम हैं कब ये अरमां सोना मैं भी साथ रहूंगी, रहूंगी जा सोनारे सोनारे सोनारे सोना दूंगी जान जुदाम हो न रे मैंने पूछी जरा देर में जाना कुसूर हो नारे। मैंने तुझे जरा देर में जाना सुर खाम सोना, सोना रे सोना रे सोना आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन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 ओके okay, रोमी मुखर्जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है ओल्ड इज गोल्ड मेले में से एक बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा फील कराया होगा आपका ये गाना आपकी आवाज तो मैं चाहूंगा हमारे सभी श्रोताओं से कि आपके नाम के साथ एक एस एम करें तो चलिए श्रोताओं आपको अगर रोमी मुखर्जी की आवाज अच्छी लगी हो तो रोमी मुखर्जी लिख के बेच दीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर आप सुना है सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग सुनते रहो मुस्कराते रहो ओके रोमी थैंक यू सो मच या थैंक यू बाय बाय टेक केयर नमस्कार आप FM, तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में मुंबई से हमारे सभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और वो ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी हैं जो हमारे बीच में ऑडिशन देने के लिए आए हुए हैं डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में तो आप सभी की तरफ से प्रमोद कुमार का बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद कुमार यस yes. जी मेरा नाम कुमार है और मैं अभी अनवर जी का एक गाना आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ ये इश्क नहीं आसान फिल्म से गाने के बोल हैं तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया ह <गणारीग> <गणारीग> शायर बना दिया शायर बना दिया तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया शायर बना दिया तेरे शबाब ने झे शायर बना दिया शायर बना दिया कश्मीर का कमल या की गजल क्या तेरा ना ज को सलाम है रखू ग्र यादें संभाल कर रखू ग्र यादें संभाल कर आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते चलिए प्रमोद बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया ही अच्छा अच्छा गीत आपने गजल प्रेजेंट किया था हमारे सामने अच्छा लगा हमें तो मैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए थैंक यू सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैंने पढ़ाई बी सी के साथ किया है और मैं संगीत विशारा भी कम्प्लीट किया है क्लासिकल वोकल के साथ और लाइट गाने गजल कवाड़ी और मैंने क्लासिकल जब से सीखा है तब से मैं गाने गा रहा हूँ और मैं कंटिन्यू अपना जो भी है जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम अपने गाने का जो भी परफॉर्मेंस होता है हम देते रहते हैं और कंटिन्यू हमारा स्टेज को भी चलता रहता है और जहाँ कहीं भी अगर हमें सिखाने या सीखने का मौका मिलता है वो भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं और इसमें हमारे गुरु का बहुत बड़ा दिन है गुरु जी का नाम आनंद सरकार है और बस ये फिलहाल मैं मुंबई में ही रह रहा हूँ और मुंबई में ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में okay, बहुंत बहुंत आपने बताने के लिए और जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो हो सकता है कि आज या कल में आपका वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और आप एक पॉपुलर फेमस सिंगर के रूप में उभर के आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन मुंबई से हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और जो आ, सिंगर बनने में अपनी विशेष योगदान दे रहे हैं और कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कई लोग अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन फिर भी ऑडिशन के साथ हमारे अब तरंग इस कार्यक्रम में डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ऑडिशन में हमारे साथ प्रमोद कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले गाया और उसकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए प्रमोद कुमार नाम लिख के सेंड कीजिए मैसेज चौरान चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर जी हाँ आप सुन रहे हैं FM, तरंग रहो, रहो। आगे बढ़ते हैं डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हमारे साथ तरंग इस कार्यक्रम में अब मुंबई से डॉली सोनी जुड़ी हुई है उनसे बात करते हैं डॉली सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सर सोनी तरंग इस कार्यक्रम में में में आपका स्वागत है और डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप हिस्सा ले रहे हैं तो मैं मैं कि अपने बारे बताइए सर एक्चुअली पर मुंबई में आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगिंग और मैं सिंगर बनना चाहती हूँ बट अभी जस्ट मैंने बेसिक स्टार्ट ही किया है और होप सो मैं अच्छा गा सकू <laughs> सबको अच्छा लगे सोनी कब कब से से से ये आप प्रैक्टिस कर रहे कर रहे रहे हैं हैं रियाज वगैरह थोड़ा सा बताइए सर आपने। अभी अभी तो मैंने लास्ट दिसंबर से ही क्लासेस की हुई हैं तो मैं दिसंबर से ऐसे तो नॉर्मली मैं लाइट म्यूजिक करती रहती हूँ खुद ही से प्रैक्टिस करती हूँ बट अभी मैंने क्लासिकल स्टार्ट किया हुआ है तो मैंने अभी लास्ट दिसम्बर से ही ज्वाइन की हुई है क्लासेस चलिए डॉली सोनी सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग में और मैं चाहूंगा कि आप एक मुखड़ा एक अंतरा जो आपका पसंदीदा गीत है उसको सुनाइए ओके सर। तू आता है सीने में जब-जब ती हूँ हवा की जैसी जलता है तू तो मेरी तैसी उड़ती हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ Okay, डॉली सोनी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें आपकी आवाज पसंद आए और मैं चाहूंगा आपको पसंद आ रही है आवाज डॉली सोनी की तो जरूर डॉली सोनी लिख के सेंड कीजिए एस एम इस नंबर पर चलिए डॉली सोनी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए सुन रहे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर नाम लिख कर सेंड कीजिए और अभी तक हमने जो है रूबरू जो हमने सामने डायलॉगिंग हुआ था और उसके बीच में हमने ये रिकॉर्डिंग किया था उसके बाद कुछ लोग जो स्काइप के द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से जुड़ नहीं पाए उन लोगों का हमने रिकॉर्डिंग मंगवाया है तो कुछ रिकॉर्डिंग्स आए हुए हैं छः सात बच्चों का उनका भी हम सुनेंगे अभी आगे आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हिमांशु जोशी को तो चलिए ये थे हिमांशु जोशी जिन्होंने आपको एक गाना सुनाया है और आपको अच्छा लगा हो हिमांशु की आवाज तो जरूर उसके लिए वोट कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर हिमांशु लिख के सेंड कीजिए आइए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो रिकॉर्डिंग दे चुके हैं महेंद्र भट्टनागर जी हाँ महेंद्र भट्टनागर को अभी हम सुनेंगे तो से नैना लागे रे नैना लागे रे जाने क्या अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो से रात को जब चांद चंद जल उठे मन मेरा मैं कहूँ मत कर उचंदा इस गली का फिरा रात को जब चाँद चमके के चल उठे मन मेरा मैं कहूँ मत कर उचंदा इस गली का फेरा आ, आ, बाका मोरा सैया जब आ चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन मिलेंगे तन मन या तो से पिया तो से नैना लागे रे नैना लागे रे जाने क्या हो अब रेडिमोर ये थे महेंद्र भटनागर जिनकी आवाज आपने अभी सुना और आशा करता हूं महेंद्र भटनागर की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए महेंद्र भटनागर लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडिमोदन नाइनटी पॉइंट आप सुना है रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग सुनते रहो मस्कर आइए आगे बढ़ते हैं अभी सुनेंगे हम सुमन सिंह को हाय माय नेम इज सुमन सिंह बातें तू भूल ना तो कोई तेरी खाते है जी रहा जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरी खाते है जी रहा तू जहा जाए दिल मेरा मांगे बस ये दुआ बाते ये ना तू कोई तेरी खाते है जी रहा नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइन पॉइंट फोर एफ पर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग इस कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे सुमन सिंह को अगर सुमन सिंह की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सुमन सिंह लिख भेज दीजिए आप सुना हैमस्कार आप सुन रहे रेडिमो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम आइए आगे बढ़ते हैं और मृत्युंजय खरे को सुनेंगे अभी हाय दिस इज मृत्युजय खरे तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी जवाब भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको मैं अगर कहू तुम सासी कायनात में कहीं है नहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं शोखियों में डूबी ना चेहरे चांदनी अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं आवाज थी मृत्युंजय खरे की अगर आपको इनकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर लिखकर भेज दीजिए मृत्युंजय खरे आप सुना हैं रेडमोट बन नाइन पॉइंट फोर एफ पर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग एक और आवाज आपको सुनाते हैं ये आवाज है प्याली मुजुमदार को आप अभी सुनेंगे तो चलिए दोस्तों पियाली मुजमदार का आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर पियाली मुजमदार लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने रेडोमोट वन नाइन पॉइंट एफएम सुनते रहो बिरते रहो आइए आगे बढ़ते हैं एक और आवाज आपको सुनाते हैं सनी खत्री का सनी खत्री को आप सुनेंगे अभी टूटा तूटा कबता जो जुड़ा एक आदि सी प्यासी, प्यासी बूंद में जो मन मेरा जला हर लम्हा लम्हा तेरी ही यादों से ताये भरा एक आधी आधी आसती जो चलिए ये आवाज थी सन्नी खत्री का आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सन्नी खत्री लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह सुनते रहो मिलते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन प्वाइट फोर एफ एम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अभी हम सुनेंगे सुदेश जादव को जी हाँ जाऊँगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नमक तेरी आवाज मैं न दूँगा आवाज मैं न दूँगा चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिरी भी कभी अब नमक तेरे आवाज़ मैं ना दूँगा आवाज़ मैं ना दूँगा देख मुझे सब है पता सुनता है तू तो मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू तो मन की सदा मित मेरे यार तुझे को बार बार आवाज़ मैं न दूँगा आवाज़ मैं न दूँगा जाऊँगा मैं तुझे साझ सवेरे फिर भी कभी अब री आवा दूंगा आवाज़ मैं दूँगा मैं तुझे साझे सुनेरी अभी हम सुन रहे थे सुदेश जादव को अगर सुदेश जादव की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर सुदेश जादव लिख के बेच दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर आरोप तरंग में आप सभी का स्वागत है चलिए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है विद्या शर्मा आइए विद्या शर्मा को सुनते हैं अभी हेलो माई नेम इज विद्यार्मा एंड माई सॉन्ग अखियो के झरोको से अखियों के झरों खो से मैंने देखा जो साव रे अखियों के झरों से मैंने देखा जो साव रे तुम दूर नजर आए बड़ी के झरोखों को जरा बैठे जो सोचने बंद करके झरोखों को जरा बैठे जो सोचने मन में तुम ही आए मन में तुम ही आए अखियों के झरोखों से एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है एक मन एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हो भूल के एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हो भूल के यू ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए से। तो ये आवाज थी विद्या शर्मा की अगर ये आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपना मोबाइल फोन उठाइए और विद्या शर्मा लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर आप सुनाए हैं रेडियो मत बन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन जी हाँ सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आज बस इतना ही तो सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा आज के इस तरंग कंपटीशन में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और जाते जाते दो लाइने आपके लिए तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर सुंदर सपनों के ताने बाने बुन उसमें उलझने की कोशिश न कर चलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट के लिए और बच्चों को जो आपने मैसेज के द्वारा ओट किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप FM. सुनते रहो सुना है सपने तेरे ये तो नहीं कि अब दम नहीं तो जीना सीख ले अभी सुनने